बृहदारण्यकोपनिषद शांक भाष्यार्थ अध्याय छय ब्राह्मण दो आरुणि का आग्रह और प्रवाहन की स्वीकृति से आरुणि द्वारा वाणी मात्र से उसका शिष्यत्व स्वीकार करना स होवाच हासि हासी हिण्यपात गो अश्वा दासना प्रवराण पलिधान से मालोपान गौतम क्षम्य स्मयिका पूर्व उपयतीयन कृत्यो वाच उस गौतम ने कहा आप जानते हैं वह तो मेरे पास है मुझे सुवर्ण की प्राप्ति तथा गौअस्व दास परिवार और परिधान की भी प्राप्ति है आप महान अनंत और निश्चिम धन के दाता होकर मेरे लिए अदाता न हो राजा तो गौतम तुम शास्त्रोक्त विधि से उसे पाने की इच्छा करो गौतम अच्छा मैं आपके प्रति शिष्य भाव से उपसन्न प्राप्त होता हूँ पहले ब्राह्मण लोग वाणी से ही क्षत्रियादि के प्रति उपसन्न होते रहे हैं इस प्रकार उपसक्ति का वाणी से कथन मतक गौतम वहाँ रहने लगा सेवा आदि के द्वारा नहीं सोवाच गौतम भवता विज्ञाते ह मार्थि कृत्यम मम यम यस मानुष वरम यस्मास्थ्य प्रभूतशापा प्राप्त गोवस्वा अतस्तीसंग दासी प्रवारा पिवार परिधान से नम विद प्राथनीय तवयाधेय प्रति वरस्तया तमे जानीषेद्र मुक्त युक्त प्रति रक्षणी तवेतिस गौतम ने कहा आप भी जानते हैं वह तो मेरे पास है ही आप जिस मनुष्य संबंधी वर को मुझे देना चाहते हैं उसके मांगने से तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं क्योंकि मुझे भी बहुत सा सुवर्ण प्राप्त है तथा गौ अस्वादि की भी प्राप्ति है इस प्रकार अपातम अस्थि इस क्रियापद का सर्वत्र संबंध लगाना चाहिए अर्थात दासी परिवार और वस्त्र इन सबकी मुझे भी प्राप्ति है जो मेरे पास नहीं है वही मुझे आपसे मांगना चाहिए और वही आपको देना भी चाहिए आपने वर देने की प्रतिज्ञा तो की ही है अब यहाँ क्या करना उचित है यह आप ही जाने आपको प्रतिज्ञा का पालन तो करना ही चाहिए ममरय अभिप्रायो मां भुन्नो अस्मभ्यस्मान केवलां प्रति भुवान्न सर्वत्र वदान्यो भूत अवधान्यो भा भूत कदर्जो माँ भूदितर्थ वहो हो परिसमाप्तिकस्य पुत्र गामिकस्य से पुत्रपौत्रादी गिकेतृश्चर माम मत्यव कल अदाता माभूत मूद भाव्येयत मेरा तो यह अभिप्राय है कि आप सर्वत्र दाता होकर भी हमारे प्रति ही अर्थात केवल हमारे लिए ही अदाता हो। न हो कृपण न हो बहु बहुती सी अनंत्य अनंत फल वाली अपर्यत्य समाप्त न होने वाली अर्थात पुत्र पौत्रादिकों में भी जाने वाली इस प्रकार के संपत्ति के दाता होकर भी आप केवल मेरे लिए ही अदाता न हो दूसरों के लिए तो आपको कुछ भी अधेय नहीं है एवंक्त आह सै हे गौतम तीर्थन न्यायन शास्त्र विहि विद्यांत सा इच्छा वाप्त गौतम आह उपेम्युग्छा शिष्यहम भवा हस्व किल पूरे ब्राह्मणा क्षत्रिया विद्या सतो वैश्या क्षत्रिया वैश्याप्युपयंती गौतमो होपायनक कृत्यो पग स गौतमोपायनकृतमणिकीर्तन मात्रे पवासो पायम स्थितोपयकार इस प्रकार कहे जाने पर राजा ने कहा अच्छा तो हे गौतम तुम तीर्थे न शास्त्र विधि से मुझसे विद्या ग्रहण करने की इच्छा करो ऐसा कहे जाने पर गौतम ने कहा उपाय में मैं शिष्य भाव से आपके प्रति उपसन्न होता हूँ विद्या प्राप्त करने की इच्छा वाले पूर्ववर्ती ब्राह्मण लोग क्षत्रि या वैश्यों के प्रति अथवा क्षत्रिय लोग वैश्यों के प्रति आपत्ति काल में केवल वाणी द्वारा ही शिष्यवृत्ति से उपसपन्न उपसन्न होते थे किसी प्रकार की भेंट देकर अथवा सुश्रूषादी के द्वारा उनका शिष्यत्व स्वीकार नहीं करते थे अतः उस गौतम ने उपायन कृत्या उप के कथन मात्र से ही वहाँ निवास किया वस्तुतः सेवा आदि के द्वारा उपगमन गम, उप नहीं किया प्रवाह की क्षमा प्रार्थना और विद्याधान के लिए तत्पर होना एवं गौतम में पदंतर उपते। गौतम के इस प्रकार आपदंतर कहने पर स्वयं विद्यानिज्ञ होने के कारण किसी हीन वर्ण के पुरुष के पास शिष्य भाव से जाना यह आपादर आपत्ति काल कहलाता है स होवाच तथा नम गौतम मांपराधास्तव च पिता महायथेय विद्येत पूर्व न कस्मशि ब्राह्मण उवासताम तो हम तोभ्यं वक्षा को ही थे प्रत्याख्यातों मिती उस राजा ने कहा गौतम जिस प्रकार तुम्हारे पितामहों ने हमारे पूर्वजों का अपराध नहीं माना उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न मानना इससे पूर्व यह विद्या किसी ब्राह्मण की यहाँ नहीं रही उसे मैं तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ भला इस प्रकार विनयपूर्वक बोलने वाले तुमको निषेध करने में विद्या देने से इनकार करने में कौन समर्थ हो सकता है स होवाच राजा राज भत्वा मामयस्तथ नोष्मान प्रति मापराधा अपराधम मासीस्मादीया अराधो न तवच तो पितामहा च पितामह यथा पराधम न जगृृह्यु तथा भवता वृत्त अस्मास्वीता रक्षणीयथेय विद्या प्रार्थिता प्राथिता इतस्तंप्रद् न कस्पी ब्राह्मणे उसोषित जानीषेद तत्व सा विद्याता मैं रक्षणी यदि शक्यते देशु गौतम तदरेशनुषाण ब्रूहति न वर इति इत परम न शक्य रक्षि तमी विद्याम हम तुभ्यं वक्षा क्यों ही यस्मा ब्रुवंत तामरहति दाख्या न वक्षामिति अहम् पुनः कथम न वक्षे तोभ्यमें उसे पीड़ित समझकर उस राजा ने क्षमा कराते हुए कहा हमारे प्रति इसी प्रकार अपराध न करें अर्थात हमारे अपराध को आप इसी प्रकार ग्रहण न करें जिस प्रकार की आपके पितामहों ने हमारे पितामहों का अपराध ग्रहण नहीं किया था तात्पर्य यह है कि इस प्रकार आपको भी हमारे प्रति अपने पितामहों के आचरण की रक्षा करनी चाहिए जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे यानी तुम्हें संप्रदान करने से पूर्व किसी भी ब्राह्मण के यहाँ नहीं रही सो तुम भी जानते ही हो यह विद्या सर्वदा क्षत्रिय परंपरा से ही आई है यदि हो सके तो उस स्थिति की रक्षा मुझे भी करनी चाहिए इससे मैंने यह कहा था कि हे गौतम यह वर तो दैव वरों में से है तुम मानुष वरों में से मांगो यह वर तुम्हारे लिए अधे है ऐसी बात नहीं है अब आगे इसे छिपाना संभव नहीं है मैं उस विद्या को भी तुम्हारे प्रति कह देता हूँ क्योंकि इस प्रकार बोलने वाले तुमको मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है जो मैं नहीं कहूँगा ऐसा कहकर निशेष करने में समर्थ हो सके फिर भला मैं तुमसे वह विद्या क्यों न कहूँगा चतुर्थ प्रश्न का उत्तर पंचाग्नि विद्या पहला दुलोकाग्नि असौ वय लोकग्निर्गौतमेत्यादि चतुर्थ प्रश्न प्राथम्य न निर्णीयते क्रमभंगेतन निर्णया यदि प्रश्न निर्णय से असौ वै लोकोग्निर्गौतम इत्यादि मंत्र से चौथे प्रश्न का पहले निर्णय किया जाता है क्रमभंग तो इसलिए किया गया है कि इस प्रश्न के निर्णय के अधीन ही अन्य प्रश्नों का निर्णय है असौ वै लोको निर्गौतम त्रो भूमो हरर्चीर्दिशोंगारा अवांतर्दिशो विस्फुिंगास्तौ देवा श्रद्धा जुहती तस् आहुत्य सोमो राजा संभवति हे गौतम यह लोक दुलोक ही अग्नि है आदित्य ही उसका समिध ईंधन है किरणें धूम है दिन ज्वाला है दिशाएं अंगार है अवांतर अवांतरथाय विस्फुलिंग चिंगारियाँ हैं उस इस अग्नि में देवगण श्रद्धा को हवन करते हैं उस आहुति से सोम राजा होता है असौ द्यौलोक गौतम द्युलोके दृष्टिघ्न विधीये यथा योषित पुष्यो तस् द्युलोकाने आदित्यवित समित। समित्यन ही समयते सौलोक हे गौतम यह द्व्युल अग्नि है स्त्री और पुरुष के समान अग्नि न होने पर भी द्व्युलोक में अग्निदृष्टि का विधान किया जाता है उस द्व्युलोक रूप अग्नि को सम्यक प्रकार से दीप्त करने वाला होने से आदित्य उसका समिध है क्योंकि आदित्य से ही उस लोक का सम्यक प्रकार से दीपन प्रकाशन होता है रश्मयो धूम समिध उत्थान सामान्यात आदित्यादि रश्मो निर्गता समिधस् भूमो लोक उत्तिष्ठति अहरर्चि प्रकाश सामान्यात दिशोरा उपसम सामान अवांतर अवासो विस्फुलिंगा विस्फुलिंगविक्षेपात किरणे धूप है क्योंकि जिस प्रकार ईंधन से धुआं उठता है उसी प्रकार आदित्य रूपी ईंधन से उठने में इन किरणों की धूम से समानता है कारण आदित्य से ही किरणें निकलती हैं और लोक में समिध ईंधन से धूम निकलता है प्रकाश में समानता होने के कारण दिन ज्वाला है उपसम में समानता होने से दिशाएं अंगारे हैं तथा विश्वलिंगों के समान बिखरी हुई होने के कारण अवांतर दिशाएं विश्वलिंग हैं तस्वीन ने तस्वीन नेवम गुणावशिष्टे दुलोकाग्न देवा इंद्रादय श्रद्धाम जुहुत्याहुति द्रव्यस्थनी या प्रक्षपति तस्या आहुत्या आहुते है सोमो राजा पितृण ब्राह्मणा चवती ऐसे गुणों से युक्त उस इस दुलोक रूप अग्नि में इंद्रादिदेवगुण आहूति द्रव्यस्थानी श्रद्धा को हवन करते अर्थात डालते हैं उस आहुति से पितरों और ब्राह्मणों का राजा सोम उत्पन्न होता है तत्र के देवा कथम जुहवती कि हवि इत सबे न्य वैन स्वत्क्रांति मदारटनमग्निहोत्र उक्त अग्निहोत्राहुति सत्याुत्क्राम अंतरक्षत ते अंतक्ष ते वायुम सभीधम मरीचिव शुक्रमाहुति ते अंतरिक्षम तर्पयत ते तत्क्राम ते दिव्माशत ते दिव्मा कर्वाते आदि सहा देवता कौन है वे किस प्रकार हवन करते हैं और श्रद्धा संज्ञा क्या है क्योंकि न तो इंद्रादी देवताओं का कर्म यार है न द्व्यूलोकादि में हवन किया जा सकता है और न श्रद्धा में द्रव्यत्व है इन सब बातों का विचार करना है इसी से हमने इस ब्राह्मण के संबंध भाष्य में कहा था कि तुम इन सायंकालिक प्रातःकालिक अग्निहोत्र की दोनों आहुतियों की न तो उत्क्रांति को जानता है इत्यादि इसी प्रकार उत्क्रांति आदि छह पदार्थों के निर्णय के लिए अग्निहोत्र प्रकरण में कहा गया है वे ये अग्निहोत्र की दोनों आहुतियाँ हवन की जाने पर उत्क्रमण करती ऊपर उठती हैं वे अंतरिक्ष में प्रवेश करती हैं वे अंतरिक्ष को ही आहवनी अग्नि करती हैं वायु को समृद्ध करती हैं और किरणों को ही शुक्ल आहुति करती हैं वे अंतरिक्ष को तृप्त करती हैं वे उससे भी ऊपर जाती हैं वे दुलोक में प्रवेश करती हैं वहाँ वे दुलोक को आह्वनी बनाती है और आदित्य को समिद इत्यादि से वहाँ कहा गया है तत्राग्नि होत्रा तत्रिहोत्राहुति सधनेक्राम यथेह ये साधन विशिष्ट ये जेये आह्वनी आग्नि समित धूमार तत्राग्नि दव्यथवोत्क्रमतस्म लोकादकअ समित्व धूमो अंगारा ते धूमत् अंगारे विस्फुिंगा विस्फुलिंगनाहुते द्रव्यम पयाद्याहुति द्रव्यन सर्गाध्यामी परेण सूक्ष्मेनात्मना यजमान की मृत्यु के समय अग्निहोत्र की आहुतियाँ साधन के सहित ही उत्क्रमण करती है इस लोक में जिस प्रकार वे जिन आह्वनि आग्नि समिध धूम अंगार विस्फुलिंग और आहूति द्रव्य रूप साधनों से युक्त जानी जाती हैं उसी प्रकार वे इस लोक से उस लोक के प्रति उत्क्रमण करती हैं वहाँ स्वर्ग के आरंभ में अव्यक्ता अव्यक्तावस्था में भी अपने परम सूक्ष्म रूप से अग्नि अग्निभाव से समिध समिद भाव से धूम धूम भाव से अंगार अंगार भाव से विस्फुलिंग विस्फुलिंग भाव से और आहुति द्रव्य भी दुग्धादि आहुति द्रव्य भाव से ही रहते हैं अर्थात प्रलय में उनका स्थूल रूप न रहने पर भी ये सब पदार्थ अपनी शक्तियों के रूप में रहते हैं अतः ये सब सामान्य भाव को प्राप्त नहीं होते और जब अग्निहोत्र की आहुतियों से उत्पन्न हुए अपूर्व से पुनः सृष्टि आरंभ होती है तो वे पुनः व्यक्ति जगत के रूप में परिणित हो जाते हैं तदमेवनमग्निहोत्र कर्मा पूर्वेणात्मना व्यवस्थित सतत सत पुनर्व्या तथैवांतरीक्षादीना आहवनीयाग्निभा कुव विपरीणते तथेदनीम अप्यग्निहोत्र कर्म एव अग्निहोत्रहुत पूर्व विपरीणमात्म त्मक जगत सर्वृत्याहूतरव स्थ तेनोत्क्रांत्याद्यालोक प्रत्युत्थिता पदार्थ कर्म प्रकरण निर्णीता वह साधन सहित अग्निहोत्र अग्निहोत्रकम अपर्व रूप से व्यवस्थित होकर विद्यमान रहता हुआ ही जगत के अभिव्यक्त होने के समय पुनः उसी प्रकार अंतरिक्षादि का आह्वनी अग्नि आह्वनियादि अग्निभाव रहता हुआ विपरिणाम को प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार इस समय भी अग्निहोत्र संज्ञ कर्म जगत का आरंभक है इस प्रकार यह सारा जगत अग्निहोत्र से उत्पन्न हुए अपूर्व का परिम विपरिमाण रूप है अतः आगे कर्म प्रकरण में आहुतियों की ही स्तुति के लिए उत्क्रांति से लेकर यजमान के पुनः पर गमन के लिए उत्थान करने तक छ पदार्थों का निर्णय किया गया है यह तो कर्म विपाक विवक्षायाँ द्यूलोकादार पंचाग्निदर्शन मुतर मार्ग प्रतिपत्ति साधनम साधन विशिष्टकफलोपा विधिस्थित द्यूलोकानिदर्शन प्रस्तूयते तध्यात्मकाहोत्र से हौता एवादी दैविकक पिणता सत इंद्रादी तएव तत्र हता दिवोकानौ ते होत्रस्या फल ता एव फल तत्र तत्र तत्र तथा तथा विपरिणाम तोत्रृव देव विपरीणाम देशवाच्या यहाँ इस ब्राह्मण में तो कर्ता के कर्म फल के निरूपण की इच्छा होने पर द्वलोकाग्नि इत्यादि से आरम्भ करके विशिष्ट फल के उपभोग के लिए उत्तर मार्ग की प्राप्ति की साधनभूता पंचाग्नि विद्या का विधान करना अभिष्ट है इससे द्वलोकाग्नि आदि दृष्टि प्रस्तुत की जाती है अतः यहाँ व्यवहार में जो आध्यात्मिक प्राण अग्निहोत्र के होता है वे आदि दैविक रूप में परिणत होने पर इंद्रादि हो जाते हैं वे ही वहां वहाँ द्वलोकाग्नि में हवन करने वाले हैं उन्हीं ने वहां इस लोक में अग्निहोत्र का फल भोगने के लिए अग्निहोत्र किया था फल के परिणाम काल में भी वे ही उस फल के भोगता होने के कारण उस उस स्थान में वैसे वैसे ही रूप से परिणत होकर देव शब्द वाक्य हुए होतृत्व को प्राप्त होते हैं